ज्ञान इस प्रकार कहा जाता है तो कौन कौन अमान अम अहिंसा शांति आग्रम आचार्य उपासनम संचय आत्मनिग्रह जितना आया है ना सब ये अध्यात्म ज्ञान में तत्व तत्व ज्ञान आप दर्शनम तक ये सब क्या है ज्ञान के साधन होने से ज्ञान पढ़ते हैं तत्व ज्ञान आप दर्शनम पर्यनते हैं ठीक है, आएंगे साथ इंद्री। में तीन क्या पढ़ो इंद्रिया इंद्रियों के विषय में वैराग्य से फिर सुबैराग्यम इंद्रियों के विषय में वैराग्य शब्द स्पष्ट रूप में है चाहे वो दृष्ट हो अथवा अदृष्ट मान दृष्ट विषय मतलब अभोक लिए गए विषय भोगे गए विषय इस लोग प्रकार के संसापी विषयों में राग का अभावृष्ट सभी प्रकार के विषयों में राग का अभाव इसके विषय इनके दिश्ट और में है अहंकार का अभाव क्या अना एव एव कार और अहंकार का अभाव बना किसका अभाव अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जला व्याधि दुख जो स्वामी दर्शन यहाँ पर दो प्रकार से राष्ट्रकार ने अर्थ तो किया है प्रथम तो ऐसा है जन्म में मृत्यु में जरा में व्याधि में, और, में, में, में, में, में तो और दुख में दोष का विचार करना दोष देखना किस में दोष देखना जन्म में सुख देखना मृत्यु में दोष देखना जरा अवस्था में दोष देखना व्याधि मन रोग में दोष देखना और दुख में दोष देखना ये सब कुछ क्या ही है दोष एक प्रकार हो गया और दूसरे प्रकार ने ऐसा किया है की वहाँ पर दुखम एवं दोषा दुख रूप दोष देखना तो दुख रूप कितने कितने जन्म में मृत्यु में जरा में और व्याधि में जन्म में क्या है दुख रूप दोष देखना जन्म भी दुख है ना तो जन्म में दुख रूप दोष देखना मृत्यु में दुख रूप दोष देखना जरा अवस्था में दुख रूप दोष देखना और व्याधि में क्या है दुख रूप दोष देखना तो यह भी क्या है ज्ञान का साधन होने के ज्ञान है ने सब प्रसन्नता मनाता है अपने पूरे जीवन में अच्छा अच्छा पुस्तक में क्या है दोषी देखना है और देखिए देख देख देख देख। लग जाए इंद्रिया बजरा और अहंकार का भाव भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जन्म में मृत्यु में जरा में कथा व्याधि में दुख रूप को देखना लगाइए इंद्रिया शब्दादिशु दृष्टा दृष्टेश भोगेशु तथा अदृश्य शब्दादी भोगों में है। भोगेश मतलब दिन का लिया गया अदृष्ट जिनका अनुभव या दृश्य मतलब इस लोक के और मतलब परलोक के दृष्ट तथा पे शब्दादी विषयों में बैराग के बैराग्य का अर्थ यहाँ पर विराज भावा का तो बिरागस भावा बिराग शब्द भाव में चेत रखते हैं बिराट का क्या सोटा र तो राय अभाव का होना राय का या तो होना या राव होना दृष्ट तथा शब्दा विश्व में राय का होना देश का कैश हो गया शब्दाशिश दृष्टादृष्टि भूमि ठीक है ये हो गया अलंकार अहंकार भाव और अहंकार का अभाव होना ये हो अहंकार के कारण मान सम्मान की इच्छा पैदा करता है उसका अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म क्या मृत्यु हो गया नाशु से क्या लेना है जन्म मृत्यु जरा व्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखे सुना न तो तेसरों से भाषादार बताते हैं जन्म आदि से लेकर दुख पर्यत प्रत्येक में दोष को देखना जन्म आदि से लेकर दुख पर्यंत प्रत्येक में दोष को देखना की जन्म में दोष है मृत्यु में दोष है जरा में दोष है व्याधि में दोष है दुख में दोष है सब में क्या दोष है गुण दो कहीं नहीं है कैसे तो जन्म में दोष देखना जन्म में दोष का विचार करना कैसे विचार करना जनवरी दो तारीख है ना आगे हाँ जन्म में दोष क्या है गर्भवास किसी गर्भ में वास करना गर्भ में वास करना वैसा ही होता है जैसे की गटर जानते हैं जहाँ शौचालय का मल एक अस्तित तो तो होता है तीन सौ छह लेकिन में किसी को उल्टा लटका दिया जाए गए मतलब बीच में किसी को उल्टा लटका दिया गया तो वही गर्भवास होता है और ये गर्भवास क्या है गर्भवास में दोष है और गर्भवास में दोष है तथा योनि द्वारा बाहर निकलने में दोष है योनि से संकीर्ण होती है बहुत खुशी होती है और उसे अंत स्थान से बच्चियों को तो निकलना पड़ता है तो बहुत ही पीड़ा होती है आपको गिलास के अंदर से निकला जाए समल तो के अंदर से कैसा रहता कैसा के बहुत कष्ट है मर जाए अच्छा तो गर्भवास तथा गर्भवास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना दोष है ठीक है गर्भवास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना दोष है सत्य अंग देखना या आलोचनम आलोचना करके विचार करना गर्भवास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना दोष है इस दोष का विचार करना ये दोष कितने है जन्म में में दोष देखना गर्भवास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना अपनी दोस्त गर्भवास तथा योनि द्वारा बाहर निकलना दोस्त कितनी है जन्मनी तो जर्मनी का अंदर है दो का और तथ्य ऐसी क्या लेना है दोस्त से तथ्य ऐसी क्या लेना है, है। दोस्त से दर्शनम है अनुदर्शनम का क्या है दोस्त का विचार करना गर्भवास तथा योन द्वारा बाहर निकलना जन्म में विचार करना जन्म का विचार करना अभी लटकाते हैं नौ महीने के लिए अब देखना मृत्यु है ना तथा मृत्यु दो साल करते ना उसी प्रकार मृत्यु में दोष का विचार करना की मृत्यु में बहुत पीड़ा होती है बहुत दिक्कत होता है एक बिक्स काटने <laughs> है में? नहीं।, है हुआ नहीं? नहीं कितना होगा ये लाखों बिस्कुट काटने पर जितना दर्द होता है उतना मध्य मंद होता है एक नहीं परेशान हो गया थोड़ा ज्ञान है हम तो दोषा में करते हैं सबसे खींचते हैं प्राण सब जो व्याप है नक ने नागिन पोता है सबसे कम उठता है ना में तो बहुत ही मुश्किल होती है सबसे करती है तो बहुत ही होती है मृत्यु दोताव दर्शनम उसी प्रकार मुस्कुन एक दूस का विचार करना तथा जरायाम तथा जरायाम है ना तो यहाँ पर तथा तो क्या लेना है दोताओं दशनम क्या लेना है दो अच्छा दोताओं दो में आगे लिखा हुआ है आगे लिखा है उसी प्रकार जरा जरावस्था एक दोस्त लिखना कैसे तो प्रज्ञा शक्ति तेजोल दो दर्शन आगे देखाओं तो लेने के जरुरत नहीं उसी प्रकार जड़ायाम करते हैं जरावस्था में वृद्धावस्था प्रज्ञा करते आगे बुद्धि का ह्रास हो जाता है बुद्धि कम हो जाती है और शक्ति निरोध करता है क्या न्यूनता शिरो भाव या ह्रास कमी प्रज्ञा का प्रज्ञा का ह्रास शक्ति का ह्रास और तेज का ह्रास बात आई में शक्ति और तेज का दोस्त को देखना नहीं। नहीं? क्या वृद्धावस्था में संज्ञा का निरोध होता है मतलब संज्ञा का ह्रास होता है नहीं शक्ति का ह्रस होता है और तेज का क्या होता है दोष को देखना क्या कर और तिरस्कार को पाना रूप दूस को देखना वृद्धावस्था में तिरस्कार भी होता है जिन बच्चों को वो अपना उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है उंगली पकड़कर छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं और तो वही बच्चे जब किताब बच्च वृद्ध होता है तिरंस्पायर करते हैं बात नहीं मानते तो रहना तो, <laughs> तो अब वो जो है ना उसके बहुत कष्ट होता है वृद्ध क्या सोचता है ये इतना छोटा था मैंने उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया कुछ नहीं कम पा इतना अब हमें प्राप्त होना है इस दोस्त का भी विचार करना है तो जब दो जिनके लिए हमर रहे हैं वही जहाँ जाते लोग खाते हैं तभी लोग वो घर वाले सोचते हैं मरता नहीं करता तो दे है ऐसा कुछ कुछ हो मर तो आराम से सोएंगे परेशानी होती घर में दस पांच लोग होंगे तो कोई ना कुछ ऐसा बोलेगा ही उसको बोली आज्ञा का भी होगा तो बाकी तभी बोलेंगे तथा कितने दोस्त जन्म है दोस्त और मृत्यु में दोस्त जरा में दोस्त और व्याधि में दो साल बोल सब कुछ होता ही है तथा उसी प्रकार सिर की पीड़ा आदि व्याधियों में आदि करना उसी प्रकार से है की सिर गर्ग आदि व्याधियों में दोस्त का विचार करना है दोष का विचार करना है तो किसने किसने दोस्त का विचार आयादी जन्म में रु ने गे व्याधि में अब दुख को भाषादार अमृति है तथा इससे तथा दुखेसु उसी प्रकार दुखों में कौन कौन से दुःख अध्यात्मा अभिभूत अधिदेव निमितेशमित तीनों के साथ अध्यात्म के निमित्त से होने वाला दुख अभिभूत के निमित्त से होने वाला, वाला दुख और अधिद के निमित्त से होने वाला दुख अभी अध्यात्म के निमित्त से होने वाला दुख हो निकल शरीर और मन के संबंध से होने वाला दुख शरीर और मन के निमित्त से होने वाला दुःख और अधिभूत के निमित्त से होने वाला है है, कोई शत्रुताओं के निमित्त से होने वाला जैसे की जाती है ना ग्रहों के कारण होती है और ये बिजली गिर जाना अतिवृष्टि हो जाना अनावृष्टि हो जाना ये सब होना, बाड़ा जाना, तो ये में और के के के को तो में होने वाले देखना हो गया अथवा दुख है दुख दो दुख क्या है दोषी समाप्त हो गया क्या समाचार हो गया ना दुख ही दोष है सत्य उसका जन्मादि उसका ठीक है सत्य है ना तो सब लेना है दुख दो सत्य सह लेना है हाँ की दुख दुख दोस्त का अब कम विचार से देखना या विचार करना दुख रूप दोस्त का विचार करना किसने पूर्ण की तरह जनवादी में उसका पहले की तरह जनवादी में विचार करना ठीक है तो पहले बता दिया है न की जनवादी में दुख रूख दोष कैसे देखना है की गर्भवास और मोहनि द्वारा निकलना उसमें बहुत होता है दुख है दुख दुख दुख है तो तूल की तरह जन्मा के लिए अच्छा। तो ऐसा विचार करना है कि दुख रूप दोस्त देखेंगे जन्म में मृत्यु में जरा में और व्याधि और इसमें क्या है की दुखम जन्म में अच्छा तो भाषाकार कहते हैं जन्म दुखम ऐसा विचार करना है कि जन्म दुख रूप है जन्म क्या है दुख जन्म दुख रूप है मृत्यु दुखम दुख रूप है जरा दुखम जरा दुख रूप है व्यादया दुखम व्याधिया दुख रूप है कहते जन्म दुख रूप है ऐसा क्यों कहा जन्म से दुख होता है, है? मृत्यु से दुख होता है जरा से दुख होता है व्याधि से दुख होता है तो जन्म, दुख है, तो जन्म दुख क्यों कहा। से दुख होता है तो जन्म वो दुख क्यों कहा व्याधि ऐसी दुख होता है तो व्याधि को दुख क्यों कहा बस आई की जन्म दुख यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख के साधन है इनको दुख क्यों मिल है क्या दुख के हाँ जन्म से दुख होता है तो दुख का साधन हो गया ना क्या मृत्यु जरा भी इनको दुख क्यों कहा तो राष्ट्रकाल कहते हैं दुख निमित्ता कारण होने से जन्मादि को दुख का, का कारण होने से इनको क्या दिया दुख जन्म को दुःख क्यों कहा कि का कारण है मृत्यु को दुख क्यों कहा कि मृत्यु दुख का कारण है जरा दुख क्यों कहा जरा भी दुख का है दिया दीदी क्या है दुख का कारण अब देखेंगे दुख का कारण होने ऐसी जनवादी को दुख कहा है जब दुख का कारण होने ऐसी जनवादी दुख है जनवादी तो मुख्य रूप से कहा गया दोनों रूप से दोनों दो है औपचारिक दो दुख का कारण होने ऐसी जनवादी को दुख कहा है पुनः स्वरूपेण एवं दुखम न पुनः स्वरूपता ही पुनः जनवादी स्वरूप का ही दुख नहीं है पुनः जनवादी स्वरूपता ही बल्कि दुख के कारण होने से तो नहीं दुख तो रुखता ही दुख अब देखेंगे एवं तो क्या होता है की जन्म आदि में दुख रूप दोष का विचार करना है की जन्म क्या है दुख रूप दोष है मृत्यु दुख रूप दोष है जरावस्था दुख रूप दोष है दुख रूप दोष है तो ऐसा जन्म आदि में दुख रूप दोष का विचार करने से क्या होता है दैराग्य हो जाता है क्या हो जाता है दैरागर हो जाता तब में दो दोन किया जाएगा तुम बैला अब किया जाए तो क्या राख हो जाएगा तो दो रोज हाँ देगी तो बैलाग हो जाएगा इनसे अब शरीर को रोज मिट्टी पानी ऐसी धो के साफ करते हैं साफ करते नहाते धोते हैं और सूर्य जो है ना कितने कितना गंदा हो जाता है कितना सुंदर लोग करते हैं फिर हो जाता है तो क्या है दो सबाई दूषित वस्तु क्या है एवं इसी प्रकार जनवादी में विचार करने ऐसी विषय तथा भोगों में जे इंद्री तथा विषय भोगों में बंदा दुष्कम हो जाता है किस कहता है वो इसको साफ करते हैं वो बंदी हो जाती है कितनी बेकार वस्तु में बताइए तो इसमें कार जाएगा और बैराग होने तो से क्या होता है तथा आत्मपना करणा नाम प्रत्येक दैराग्य होने से आत्म साक्षात्कार के लिए णों की प्रत्येक आत्मा की और प्रवृत्ति होती है जब बैराग होता है ना तब ये इंद्रिया भिमुख होंगी बैराग जिसको बैराग्य होगा बैराग्य न होने से इंद्रिया बाहर भरती है जब बैराग हो जाए तो दुनिया बाहर नहीं लागेंगी तो है। कहते हैं कटार कर जब होने ऐसी आत्म साक्षात्कार के लिए करणों की प्रत्येक आत्मा की और थी होती है इंद्रियों की प्रवृत्ति न होती है प्रत्येक आत्मा की ओर तो प्रत्येक आत्मा की टेंशन है लंबन उसका अंतर निश्चित हो जाएगा मन कैसा हो जाएगा हाँ आप चिंतन में लगेगा उसका बाहर नहीं लगेगा सब एकम तो अब क्या है कि ये बताइए आत्म साक्षात्कार के लिए कर्णों की प्रवृत्ति कब होती है कब होती है से क्या लेना है बैराग्य होने पर आत्म साक्षात्कार के लिए कर्णों की प्रवृत्ति होती है बैराग्य कब होगा इनमें है ना तो अब क्या है कि ये जरा जन मृत्यु जरा व्या को देखना ये क्या हुआ ज्ञान का साधन हो गया ना ज्ञान का साधन हुआ मतलब आत्मदर्शन का साधन हुआ आत्मसाक्षात्कार का साधन हुआ ना इस प्रकार ज्ञान का हेतु होने के कारण है? इसको ज्ञान कहा जाता है इसको ज्ञान कहा जाता है अच्छा किसको तो लेना किसको इंद्री के विषयों में बैरा इंद्री के विषयों में होना अहंकार का अभाव होना और इनमें दोष तो अब देखेंगे इस प्रकार ज्ञान एक मिनट है? या इसी कहा सब जाता है वह तो भाषकाल लगाना एवं ज्ञान है तो जन वाली दुख दोषा दर्शन ग्यारह ऐसा न कर लेना इस प्रकार ज्ञान का हेतु होने के कारण जन्म आदि में दुख रूप दोष को देखना ज्ञान कहा जाता है ज्ञान तो सभी है अनुसार इसी को वास्तव में देख दिया इस प्रकार ज्ञान का हेतु होने के कारण क्या ज्ञान का हेतु है जन्मादि में दुख रूप दोष को देखना इस प्रकार ज्ञान का हेतु होने के कारण जन्मवादि में दुख रूप दोष को देखना ज्ञान कहा जाता है किस प्रकार एक ज्ञान ना किसी यही है ना अध्यात्म ज्ञान विशेष ज्ञानों और ज्ञान ज्ञान कहा जाता है देखो आशक्ति क्या है असक्ति और अनुसंग पुत्रदार गृह नित्य निष्ठो लगेदार गृह अनुष्टंग है अन्य देखेंगे असक्ति पुत्रदार गृह अनुष्टंग का अर्थ है कि प्रीति का अभाव द्वितियों में प्रीति का <धिख्या>। भाव अभाव विश्व में प्रीति का भाव विष्णयों में प्रीति नहीं रहनी चाहिए अर्थ गृह अन्य है कि पुत्र पत्नी तथा जी आदि में अविस्व का भाव अविस्व का अर्थ है अत्यंत आसक्ति अत्यंत आसक्ति का अभाव पहले तो, तो सामान्य रूप से प्रीति का भाव बोला प्रीति का भाव बोला आसक्ति का भाव बोला तो दोनों नहीं होना चाहिए असक्ति का अर्थ है की में प्रीति का भाव पुत्रदार पुत्र पुत्रुत्री में में का का अभाव तो मतलब ये नहीं थोड़ी आसक्ति होती है अब देखना क्या इष्टानिष्कोपतिशु निकम संत्वोप प्रतिशु इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों के क्या अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर पदार्थ मदद कौन प्रिय पदार्थ है तो अनिष्ट पदार्थ कौन अप्री पदार्थ है प्रिय और अपनी पदार्थों के प्राप्त होने पर सदैव चित्र का संभव नहीं है सदैव चित्र का सम्भ होना चित्त की क्षमता चाहिए ये सब क्या है ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है इसके बिना ज्ञान नहीं होता आजकल लोग तो बड़ी बड़ी क्रम ज्ञान की बात करें के क्षेत्र की संसार में क्या है सबक ज्ञानी के लिए कर्म कह कांडना है आचरणों का भी गुण व्यक्त वह प्राखंड है जब तक ये जीवन में किसी के न हो कोई कोई किसी को ज्ञानी यादि मानती है ज्ञानी राष्ट्रकार ने लिखा है कि ज्ञानी के जीवन में यह सभी सहज है अज्ञानी को साधन मान करके करना है की हमारे में आ जाएं। है में है। है तो में ये गुण आ जाए ये गुण हमारे लिए साधन होते हैं सिद्धों में अब देखे हाँ। तो ये पाठ आप देखिए लगे आप पदार्थों की प्राप्ति होने पर नित्य या सदा सम्भव में रहना असक्ति अर्थ है यहाँ पर असक्ति को समझाते हैं असक्ति को समझाने के लिए शक्ति पर भागते हैं है नक्ति का अभाव शक्ति है तो शक्ति क्या है तो बताते हैं कई निमित्ते आसक्ति के कारण बीतियों में आसक्ति का कारण हो नहीं जित तो। जितने में आसक्ति होती है तो आसक्ति के कारण बिजली में तीसि मात्र को शक्ति कहते हैं प्रीति मात्र का है ना अत्यंत प्रीति नहीं लेना है अत्यंत प्रीति तो वहाँ पर विश्व है पर है है कि ना वहाँ पर विश्व निकाल से विश्व कर आसक्ति के कारण विश्वों में प्रीति मात्र को शक्ति कहते हैं और सदभावाश् में प्रीति के अभाव को आशक्ति कहते हैं सदभावा करके यहाँ पर सत्य अभाव असत्य अभाव बढ़ता विश्व में तिथि के अभाव को क्या कहते हैं विश्व में तीर्थी का अभाव, अभाव हाँ तो और ये क्या है कुछ तो अविश्वर अभिष्वंग अभिस्व का अभाव अविस्व होता है अत्यंत आसक्ति या तो साधा बुद्धि साधा अभिमान का क्या होता है अत्यंत आसक्ति त्म बुद्धि ऐसा है और भक्तकार भगवान से भी समझा रहे हैं इसको अविस्व को समझाने के लिए नहीं अनाविस्व को समझाने के लिए वे अविष्म को समझाइए थी ठीक है अना विस्वंगा का अर्थ है अविस्व का भाव अविस्व किसे कहते हैं तो बताते हैं का नाम शक्ति विशेषा योग आसक्ति विशेष को ही अभिष्व कहते हैं आसक्ति विशेष को ये क्या कहते तो आसक्ति विशेष का मतलब है अख्य या तादात बुद्धि जिसके कारण तादात बुद्धि होती है ना कैसी तादात बुद्धि अपने, में। से अपने में को ही सुखी मान लेंगे अपने को ही सुखी मान लेंगे अपनी को कैसे आये बीमारी आने से अपने को भी बीमारी मान लेंगे यही है तो ये आसक्ति विशेष ये कैसा है आपत्ति विशेष ही है अनं आत्मभावना लक्षणा अनन्न्य आत्मभावना रूप अन्य आत्म भावना रूप तो यहाँ अन्य क्या यहाँ पर अनु अभिन्न अभिन्न आत्मा को समझना रूप अभिन्न आत्मा को समझना मतलब ये है ना कि पुत्रधार विदि जो है उनसे अभिन्न को हमें, उनसे अभिन्न लगाइए अभिन्न आत्म भावना रूप आसक्ति विशेष को ही अभिषम कहते हैं क्या अनन्या आत्म तो भावना रूप अन्य अन्य आत्मभावना तो रूप आसक्ति विशेष को ही अविश्वर कहते हैं अनंत अन्य आत्म भावना आत्म तो आत्म भावना का अर्थ है की पुत्र आदमी को क्या है दूसरे को अभिन्न आत्मा समझना दूसरे को आत्मा समझना दूसरे को अनन्न आत्मा समझना दूसरे को अभिन्न आत्मा समझना भावना विचार करना की अपने से अभिन्न है ऐसा विचार करना अभी समझा रहे वास्तव अन्य आपकी विशेष को ही अभिषम्य कहा जाता है कहा जाता है लगाइए दुखी इसीलिए इसी का इसी ऐसा मानना अन्य के सुखी अथवा दुखी होने पर मतलब पुत्र अथवा पुत दार आदि के सुखी होने पर लगाइए अन्य लेना पुत्र दारादी पुत्र दारादी के सुखी होने पर अहमे सुखी मैं सुखी हूँ किसी ऐसा मानना और क्या है अन्य दार आदि के दुखी होने पर अहमे मैं ही दुखी हूँ ऐसा मानना। ऐसा मानना क्या है ये अन्य आत्मय भावना गुण से आसक्ति होती है अत्यंत आसक्ति साधा और इसको हम समझाते हैं वह ये जीवती वृत्य है ना तो लगाना अन्यस्वीन जीवती अन्यस्विन जीवित अन्य के जीवित होने पर अथवा मरने पर मैं ही जीवित रहता हूँ अथवा मर जाऊंगा ऐसा मानना लगाइए अन्यस्विन जीवती अन्यश्मिन तो से अन्य मतलब अपने अन्य पुत्र दाराजी के मर जाने पर न, जीवित होने का जीवित है ना तो मतलब अन्य कौन पुत्र दारा अन्य पुत्र दाराजी के जीवित रहने पर अहमे जीवामी मैं ही मैं ही जीवित हूँ ऐसा मानना इसी तो वह अन्य अथवा अन्य कौन पुत्र दारा जी अथवा पुत्र दारा जी के मर जाने में ही मुर जाऊंगा ऐसा मानना क्या है कि आपका है है ना ये अन्य आत्मा रूप है मतलब अभिन्न आत्मा समझना रूप है ये आशक्ति विशेष है किसमें आशक्ति आकर से कुछ किसने किसमें अभिष्क होता है से किसमें होता है तो बताते हैं पुत्रदार तो गृह सु, सु, सु, हाँ। में, होता है। में होता होता है है है है पत्नी भी भी हो है। भी बना अच्छा लगता तभी तो भी अच्छा। और आदि ग्रहणार्थी आदि पद का ग्रहण करने से अन्यु अभी अत्यंत इष्टेश ग्रहण करने से अन्य अन्न कौन अत्यंत इष्ट दास वर्ग आदि में भी अत्यंत जो दास वर्ग के लोग है ना सेवक समुदाय सेवक वर्ग के लोग है तो उनमें भी अभी समझ हो जाता है, है, है? आदि से ले सकते हैं आदि से मित्रकों में लिया जा सकता है आ? मित्र शिष्ट पुरुष को ले सकते हैं है ना आदि का ग्रहण करने से अत्यंत जो भी हो चाहे दास इष्ट या मित्र इष्ट हो सला है ना अत्यंत अन्य दास वर्ग आदि में भी आदि तो पद का ग्रहण करने से अत्यंत में भी अन्य से क्या लेना है दास अत्यंत अन्य कौन दास अत्यंत में भी अभिषुम होता है तो होना क्या चाहिए अभिष्कृ का अभाव अत्यंत आसक्ति का अभाव मतलब कादाश बुद्धि का भाव उनके साथ कादाश बुद्धि नहीं होना चाहिए कादाश बुद्धि करते अभिर्द्धि उनके साथ अभिर्वि नहीं होनी चाहिए क्या तत्व भय हुए दोनों कौन है असक्ति और वे दोनों ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान के कहीं जाते दोनों ज्ञान का साधन होने के कारण तो जब तक नहीं आएगा तब तक तो कुछ भी ज्ञान होने वाला नहीं ज्ञान अब ज्ञान का थे आत्मसाक्षा क्या थे आत्मसाक्षा आत्मा का अगर ज्ञान भले ही हो गया पढ़ करके वृक्ष है तो तो <nah konstnick téma's happening> ज्ञान का हेतु होने <fikithwanente> <h types juvenile> से ज्ञान होने से है ना वे दोनों ज्ञान का हेतु होने से ज्ञान है तुल्य रहना चित्त का समान सम्भव से रहना चित्त का सम्भव से रहना मतलब कहा इस नाम अनिष्टा नाम क्या उप्रिया करते मतलब भी अनुकूल तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति हुई प्रत्यय कर अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर सदा ही शुल्क सदा ही शुल सदा ही शिक्षिका तुल्य बनी रहना सदा ही शिक्षिका सम बने रहना इसको हम समझाते हैं इसको तो प्रतिशु अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर कर नहीं करता है अनुकूल की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं करता है क्या अनिष्टो तो प्रतिशु न उपति और अनिष्ट तो पदार्थ की प्राप्ति होने पर खोज नहीं करता है क्रोध तो नहीं करता है क्या सर्ट और वह हवरा इस को और वह या और वह यह सदा संशिक्त वह चित्त का संभाव में रहना ज्ञान कहा जाता है क्यों ज्ञान कहा जाता है ज्ञान अर्थकवाद ऊपर का है वो समझना ज्ञान का साधन होने से और वह यह सदा चित्त का संभव रहन में रहना ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा जाता है ऊपर ना ज्ञान अर्थकवाद ज्ञान को यहाँ भी ज्ञान अर्थकवा ज्ञान का साधन होने पे ध्यान कहा जाता है तीन सौ और भी मयीगेन मई चनन योगेन भक्ति अव विचारिणी भक्ति आग विचारिणी विविध देश सेविक्देश हरतिर जनसंसति हरति जन सी मई मई अन्य योगे में आवे विचारणी भक्ति मई अन्योगे ना आगे विचारणी भक्ति मुझमे अन्योग के द्वारा आगे विचारणी भक्ति का होना मुझमे अनंत के द्वारा आवे विचारणी भक्ति का होना आव्य विचारिणी भक्ति का अभिचल भक्ति जो भक्ति कभी छूटे नहीं जो भक्ति कभी छूटे नहीं कुछ दिन भक्ति दिया फिर छोड़ दिया तो इस व्यक्ति को क्या कहिचारी भक्ति छूटने वाली भक्ति ऐसा लगाना योग के द्वारा मुझमे हवल विचारणी हो सकती मुझमें योग के द्वारा हवल विचारणी हो सकती एक ज्ञान का साधन होने से ज्ञान और दूसरा क्या है देश एकांत और पवित्र स्थान में रहना कैसे स्थान में विविध प्रकार से एकांत पवित्र नहीं ले सकते एकांत और पवित्र स्थान में रहने का स्वभाव एकांत और पवित्र स्थान में रहना जनसंसद ऐसी ही जन समय में भी जन समय में फ्री थी कितने लोग है कि सबसे आप एकांत में रह सके जब तक दो चार गप्त करने वाले नहीं बने ज्यादा समय बनेगा जो नहीं जबकि ये भगवान कहता है जन संसदीय ऐसी जन समय में अधिक से अधिक समय एकांत रहने का प्रयास और दूसरे लिए बैठे और अनंत योगे अनं योगेन का अथक समाधि अनंत योगे समाधि और अथत समाधि क्या है तो वास्तुकार ऐसा लगाना कि वास्तव भगवता वास्तुवात तरह अन्या न अस्त क्या भगवता वास्तुवात तरह अन्या भगवान वास्देव वास के श्रेष्ठ अन्य नहीं है ना बढ़ा श्रेष्ठ श्रेष्ठा या बढ़कर भगवान वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई भगवान वासुदेव ऐसी श्रेष्ठ को सबसे श्रेष्ठ है वही हमारा होगा आश्योग इस कारण किस कारण भगवान वासुदेव से बढ़कर हमने के न होने के कारण ना ना न गति ही नातम क्या कर भगवान वासुदेव ही हमारे आश्ये या भगवान वासुदेव ही हमारे प्राप्त में गति का कर लेना है प्राप्त कर लेना है भगवान वासुदेव ही हमारे प्राप्त है इसी एवं इस प्रकार से निश्चिता बुद्धि निश्चित बुद्धि करके निश्चिता कर का बुद्धि इस प्रकार जो तो निश्चित बुद्धि है ना क्या कि भगवान वासुदेव से बढ़कर कोई नहीं है क्या भगवान वासुदेव से श्रेष्ठ कोई नहीं है इसमें भगवान वासुदेव ही हमारे प्राप्त है ऐसा जो आपका बुद्धि है ना तो वही क्या है आपका अनंत योग या अपृक् समाधि अनंत योग अथवा अथक समाधि यही है कि भगवान वासुदेव ऐसी बढ़कर कोई नहीं है और वे ही हमारे गति है वही हमारे गति है जो ऐसा भाव है ना तो जिस भाव को तो क्या कहेंगे अनंत योगी लगेगी तो अच्छा निश्चिता बुद्धि ऐसी बुद्धि क्या कहेंगे ऐसी हाँ ऐसी निश्चित बुद्धि ऐसी निश्चित अभिचल बुद्धि अभी विचारणी का क्या थोड़ा तो अभिचल ऐसी निश्चित अभिचल बुद्धि को क्या कहेंगे अनन योग अथवा अप्रसमा देखे ना निर्थिका वृद्धि होना चाहिए वही हमारे प्राप्त है वही हमारे आश्रह कभी भी जब ऐसा निश्चार्थी बुद्धि होगी तो कभी व्यक्ति संसार के किसी भी पदार्थ को अपना आश्रय मानेगा किसी को भी प्राप्त मानेगा की हमसे धर्म और सामने ये पदार्थ मिल करें तो ये अनन्न योग के द्वारा बोल रहे हैं अनं योग के द्वारा क्या करेंगे अब भक्ति और यहाँ पर भक्ति कर भजन भक्ति का क्या है भजन और ये भजन कैसा भक्ति का ऐसी ना विचरण सीला जो विकरण स्वभाव वाली ना हो मतलब वे होने के स्वभाव वाली ना हो पृथक होने के स्वभाव वाली ना हो उसे कहेंगे अविविचारणी तो इसका चारिया लगाइए कि अनंत योग के द्वारा मेरे में अभिचल भक्ति का होना अनंत योग के द्वारा मेरे में अभिचल भक्ति का होना या अविविचारणी भक्ति का होना अविचारणी भक्ति क्या और वो अन्य योग द्वारा अविविचारणी भक्ति ज्ञान का साधन होने के कहते ज्ञान का साधन होने से अब देखेंगे विविध वेत के विश्वम का एकांत और पवित्र स्थान में सेवन एकांत पवित्र स्थान में रहना पवित्र स्थान का सेवन यहां देखेंगे तो विविध वेद के विश्वम यहाँ लगाएंगे विविधता स्वभावता व संस्कार विविधता का क्या है स्वभावता हुआ विविधता क्या है स्वभावता व संस्कार विविधता स्वभाव ऐसी कुछ विविध हो या संस्कार से विवृत्त हो विविध प्रकार तुमने क्या बताया एकांत हो पवित्र तो कोई स्वभाव से पवित्र होगा जंगल में चले जाइए दूर कहीं नदी हो कोई को दूर चले जाइए कोई तो स्वभाव से आप और यदि कहीं कोई पवित्र हो जंगली जानवरों का कुछ दूषण पड़ा हो तो उसको झाड़ू लगा कर हटा दीजिए वही है स्वभाव से पवित्र अथवा संस्कार झाड़ू से इसका कर दिया झाड़ू लगा लिया हो गया स्वभाव तो से अथवा संस्कार से अशुचि आदि स्वभावता व संस्कार अशुचि आदि हैदी रहता असूची आदि से रही तथा असर से और व्याग्रादी से रहित तो अशुचि आदि रहता तो लगाइए अशुचि पदार्थ कौन है मलमूत्र असूची पदार्थ कौन है जंगल में भी जंगली जानवरों की बुनियाद खड़ी रहती है मलमूत्र तो असूची पदार्थ मलमूत्र और आदमी जो क्या लेंगे वहां पर काटा होते ना तो लगाएंगे की स्वभाव का अथवा संस्कार के द्वारा से से रही, से। रही से। आगे देश का लिखा है तो नहीं लिखा है विविधता देता लिखा है ना हमें इनसे से कौन विविध देश ठीक है स्वभाव से अथवा संस्कार से असूचित पदार्थों से रहित विविध देख और और अच्छा है चास्टर को व्याग्राजी नहीं रहता को ब्यागरादी से रहित की गुहा जा, जा में जाकर भैया जाओगे तो अच्छी बात नहीं है जिस गुफा में ना रहे उस गुफा में जाकर यही जिस गुहा में वो है उसमें नहीं रहना सात की गुहा में रह सकते हैं उस गुफा में नहीं रखा उनकी जब मालूम हो जाए उसमें वो तो उसमें नहीं करना घर की गुहा में रहिए उसमें नहीं रहेंगे अब देख सर ही, हो रही, और क्या है स्वभाव अथवा विविधता पहले भी लिखा है ना पहले भी लिखा है ना विविधता स्वभावता तो उसी के साथ हमने चल लो दूर वाले के साथ में ज्ञान है स्वभाव से अथवा संस्कार से स्वभाव से अथवा संस्कार से असूचित पदार्थों से रहित तथा सत्व व्याग्रादी से रहित विवित रेसर लिखा ना विविधता उसी के साथ और विविध क्या हो गया अभी पवित्र हो गया ना पवित्र हो गया अब देखेंगे अरण्य नदी कुल देवि अच्छा ऐसा स्पष्ट करेंगे अरण्य नदी कुल तथा देव्रिया के कारण एकांत तो है। पिस्थान, पिस्थान, अरण तो है ना प्रयागर अरण होने के कारण विविध स्थान मतलब एकांत स्थान अरण को एकांत होते ही अरण में भोगी प्राणी हमको डर रहता उनके उनका प्राणी भूखा जाएगा मिल जाता है तो अरण्य होने के कारण एकांत है आगे जो नदी तीर पैसा है तो नगर से दूर हो। नगर से जो दूर होगा हो। वो लेना है नदी तीर होने के कारण एकांत और देवग्री आदि के कारण एकांत है देवग्री पैसा लेना है दूर नगर दूर लेना है पब्लिक न जाती तो Intent? तो अरण नदी पीर तथा देवद्री आदि के कारण इनके कारण क्या हो एकांत नदी पीर नदी नदी पीर कहीं रहे मेरे को है भगवान रहे बन जाओ ये कहीं है नही हसरा नदी पीर बुढ़ा ले कर जंगल नदी की तथा के कारण एकांत इनके कारण क्या एकांत और पवित्र से स्वभाव से पवित्र अथवा संस्कार सिंह स्वभाव से पवित्र अथवा <coughs> और अरण्य होने के कारण नदी होने से अरण होने से नदी की नमी से अथवा देवरिया होने से एकांत इनके कारण क्या होगा अच्छा विविध रेसा तो यहाँ भी दौड़ सकते जो विविधता ऊपर लिखा है ना तो विविधता का विविधता रेसा विविधता तो क्या है विविधता देता तो स्वभाव अथवा संस्कार के द्वारा विविध देश मतलब पवित्र नहीं, स्वभावता व संस्कारणी रहिता विविधता देता विविधता को समझा रहे स्वभाव का व संस्कारण असूची आदि रही विविधता देता क्या सर्द व्याग्रादी रहिता विविधता देता अरुण नदी पुलिंग विविधता देता ऐसा बनाएंगे विविधता का स्वभाव से अथवा संस्कार के द्वारा अपसूचित पदार्थों से रही विविध तो अभी विविध रेत का क्या हुआ यहाँ पर पहुंच सके और तबराजी से रही और में होने से नदी तीर होने से और देवी आदि होने से क्या एकांत आ सके अरण लागू से एकात्र और स्वभाव अथवा संस्कार से पहुंच सके दोनों बातें है अब लगाएंगे तो विविधता देता है विद्युत सेवन करने का स्वभाव का सेवन करना मतलब विद्युत करना तो विद्युत निवास करने का स्वभाव है जिसका घर में रहना सागर को तो अच्छा नहीं है घर में सबके अहस परमाणु लोगों को भूलते रहते हैं तो जहाँ संसारी प्राणी बैठते हैं तो वो साधना के लिए अंकूल अब अब ऐसा एकांत स्थान में साधना करके सिद्ध हो जाए फिर किसी भी वातावरण में व्यक्ति है तो पहले वो ऐसा अब तो एकांत स्थान का सेवन करने का स्वभाव का उसे क्या कहेंगे और सदभाव भावा और भाव में सत्य करने पर क्या बनेगा मतलब एकांत वेद का सेवन करना एकांत और पवित्र स्थान का सेवन करना ठीक है क्यूँकी क्योंकि एकांत और पवित्र स्थान में चित्त प्रसन्न रहता है एकांत और पवित्र स्थान में चित्त प्रसन्न रहता है निर्मल रहता है यथाकर्थ समाप्त कारण आप क्योंकि ही यथा पर एक में ले लेना क्योंकि एकांत और पवित्र स्थान में क्या है चित्र निर्मल रहता है तथा कर्त उस कारण से विविध आत्मादी भावनाओं बुझाए से उस कारण एकांत और पवित्र स्थान में आत्मा भी है मतलब आत्म विचार विचार का आत्मा का तो आदि से लेना है कि की त्याजस्वि पर आत्मा का त्याग करना है ना तो आत्मा का विचार और अनात्मा का विचार है आत्मा का विचार तो मोक्ष में सहायक है ग्राय है और अनात्मा का विचार क्यों त्याजत्व में है क्योंकि एकांश स्थान में आत्मनात्मा की विचार उत्पन्न होता है तथा कथ उस कारण स्थान में आत्मा और आत्मा का विचार उत्पन्न होता है या उत्पन्न होता है, अतः इसलिए एकांत स्थान में रहना ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान कहा जाता है इसलिए कारण आया ना या, एकांत स्थान में क्या होता है आत्मा आदि का विचार होता है न एकांत स्थान में आत्मचिंतन होता है इस कारण से विवेक विदेशों को क्या कहा जाता है ज्ञान का साधन और अति ही और आरमणम आरमणम का अर्थ है कि रमण न करना अथवा प्रीति न करना आनंदित ना होना आनंदित ना होना प्रीति ना करना जन संसदी का है जना नाम संसद जन संसद जना नाम संसद जन संसद जना नाम संसद जना नाम से क्या लेना है प्रकृति नाम संसार शून्य नाम अग्निता नाम इस संसार प्रकृति नाम का अर्थ क्या संस्कार शून्य नाम संस्कार से रहित प्राकृत से अभिनित लोग जिनके अंदर कुछ जीने नहीं है जीत का तो क्या होता है कि कि से, से है ना संस्कार से शून्य प्राकृत मनुष्य और अः का का संस्कार ना संस्कार से रहित अविनम्र मनुष्यों का समूह को क्या करके गण संतर और संस्कार वाले बिनम मनुष्यों का संसद ना लिखा है ना ऐसा लिखा ना संस्कार वाले बिनम मनुष्यों के समूह को का ग्रहण यहाँ नहीं करना है ना है ना क्या होगा संस्कार वाले बिनम मनुष्यों के समूह को यहाँ ग्रहण नहीं करना है ना संस्कार बताम बनीता राम संसद ना लिख गया ये संस्कार वाले विनम्र मनुष्यों के समूह को यहाँ ग्रहण नहीं करना है क्योंकि सत्या ज्ञान है, ये उपकार वाले मनुष्यों का समूह ज्ञान का है, वो किसका अधिकार है ज्ञान का हाँ अच्छा प्राचीन जन संस्कृति करती है इसलिए सामान्य जन समूह में प्रीति का अभाव और ये भी ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है जो अपना अन्य भगवत भक्त उनके समूह को यहाँ नहीं देना है न फोन एकदम पूरा प्रोग्राम रहता है फोन से आवाज आ रहा है